लिंग शब्दार्थ में भ्रांति शिव की उपासना पूजा मूर्ति की अपेक्षा लिंग में विशिष्ट मानी जाती है लोक में भी शिवलिंग पूजा का प्रचलन अधिक है पर पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान न होने से सामान्य लोगों में लिंग शब्द के अर्थ में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं कहाँ कौन सा अर्थ लिया जाए इसमें विचार करके निर्णय करना पड़ता है प्रसंगानुसार अनेक अर्थों में से जो उपयुक्त अर्थ होता है उसे ही लिया जाता है लिंग शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं लिंगम चिन्हे न सांख्योक्त प्रकृत शिवमूर्ति विशेषे चेहलेपी न मेदनी कोष के अनुसार लिंग शब्द के अर्थ चिन्ह अनुमान हेतु साक्षोक्त प्रकृति शिव की मूर्ति विशेष बाणलिंग आदि एवं पुरुष की जननेन्द्रिय होते हैं इन सभी अर्थों में लिंग शब्द नपुंसक ही होता है पूर्वापर का विचार किए बिना कुछ लोग दुराग्रह व शिवलिंग का अर्थ शिव की जननेन्द्रिय के साधारण लोगों में भ्रांति पैदा कर देते हैं जो सर्वथा अनर्थ है प्रश्न होता है कि शिवलिंग में लिंग शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है शास्त्रीय दृष्टि से पूर्वा पर विचार करने पर शिवलिंग में लिंग शब्द का अर्थ शिव का चिन्ह प्रतीक ही होता है अर्थात यह लिंग चिन्ह जैसे निराकार है वैसे ही शिव ही निराकार है या जैसे विश्व गो गोलाकार है वैसे ही शिव का यह चिन्ह भी गोलाकार होने से विश्वरूप है यहाँ शिव का लिंग ऐसा सच्ची तत्पुरुष समास न करके शिवात्मक लिंग यह अर्थ कर्मधारय समास करके ग्रहण करना चाहिए शिव ही लिंग है इस बात में अनेक शास्त्र के प्रमाण है शिव एवं स्वयं लिंगम लिंगम गमक गमकमेव ही सुता सूक्ष्मच लयनागमनादी लक्षणा परमेश लिंगमित्यम अभिधीय योगशिखोपनिष् अर्थात शिव कारण है शिव की जगत कारणता तो शास्त्र में प्रतिपादित ही है कारणत्वाद् लिंगम, इसलिए लिंगोपासना को कारणोपासना भी कहा जाता है लिंग शब्द का अर्थ न्यायाधिक शास्त्रों में ज्ञापक हेतु अर्थ में भी प्रयुक्त होता है जैसे धूम अग्नि का ज्ञापक हेतु है वैसे ही शिव का लिंग स्वरूप जगत के अधिष्ठान रूप ब्रह्म तत्व का बोधक है लीनम अर्थम गमय तीतलिंगम यह सारा विश्व अंत में शिव में लीन होता है शिव ही लय का स्थान होने से लिंग स्वरूप है आलय सर्वभूता लयनालिंग मुच्यते अर्थ शिव ही जीवों के निवास स्थान हैं तथा अंत में सभी जीव शिव में ही लीन होते हैं इसी कारण से शिव के को लिंग कहते हैं शिवो ही द्विविध प्रोक्तो निष्कल सकल तथा निष्कलिराकार लिंगम तस् सुसंगत शिव के दो स्वरूप हैं एक तो निरवय निराकार और दूसरा अवय साकार होने से उनके निराकार स्वरूप को लिंग समीचीन नहीं है लिंग शब्द के उपरयुक्त व्युत्पत्ति करने पर शिवलिंग का अश्लील अर्थ होता ही नहीं है शिवलिंग का शास्त्रीय विचार से यही सिद्ध होता है कि शिव का लिंग स्वरूप जगत कारण है अतः जिज्ञासुजनों को शास्त्रीय विचार एवं गुरुजनों से श्रवण करके शिव लिंग के यथार्थ को समझकर श्रद्धा भक्ति से शिवोपासना करनी चाहिए पूजा भी उपासना का एक प्रकार है जिसे अधिकारानुसार सभी कर सकते हैं पूजा के परा मानसी बांगमयी कायकी द्रव्यमयी भावमयी आदि कई भेद होते हैं राजोपचार षोडोपचार पंचोपचार आदि कई प्रकार के पूजा के भेद शास्त्रों में वर्णित है यहाँ इन सभी बातों की चर्चा नहीं करनी है केवल उन्हीं विषयों की चर्चा करनी है जिनमें लोगों की शास्त्र के विपरीत धारणाएं अथवा शंकाएं हैं इनमें कुछ शंकाएं निम्नांकित है शंका एक लिंग पूजन शास्त्रीय है अथवा नहीं समाना कुछ शास्त्रीय ज्ञान शून्य लोग दुराग्रह व शिवलिंग पूजन को ही अशास्त्री बताते हैं इस शंका के समाधान के लिए कुछ शास्त्र वचनों का अवलोकन करते हैं तो नमः शिवाय परमं परम पदम अरे न पूजे लिंगम लिंगे यिव अग्निपुराण महादेव बोले नमः शिवाया यह मंत्र ही परम पद है इसी मंत्र से शिवलिंग पूजन करें क्योंकि लिंग में ही शिव का निवास है अनुग्रहाय लोकार पूजय ते लिंगम न स धर्माधि अग्नि पुराण जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदायक लिंग रूप से स्थित है ऐसे लिंग की जो पूजा नहीं करता वह धर्म आदि पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कर सकता लिंगाचना प्राण परिद्यागो भुंजीता पूज्य नैव अग्निपुराण लिंग पूजन से ही भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है अतः जीवन पर्यंत लिंग पूजन करना चाहिए भोजन बिना प्राण त्याग भी श्रेष्ठ है परंतु लिंग पूजन के बगैर भोजन नहीं करना चाहिए भवं अर्चयते तस्मिन् प्रीतिं करोति महाभारत द्रोण पर्व शिवलिंग को संपूर्ण प्राणियों का कारण समझकर जो उसका पूजन करता है उस पर भगवान वृषभद्वज शिव अत्यधिक प्रेम करते हैं उपरोक्त श्रास्त्रोक्तियों पर विचार करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कल्याणकामी प्राणी मात्र के लिए शिवलिंग पूजन अत्यावश्यक है क्योंकि इन वचनों के द्वारा लिंग पूजन का विधान और लिंग पूजन न करने की निंदा की गई है शंका दो शिवजी को तुलसी चढ़ानी चाहिए या नहीं समाधान शास्त्रीय विचार सुन्य साधारण लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि तुलसी शिवजी को नहीं चढ़ानी चाहिए पर यह धारणा शास्त्र मूलक न होने से निर्मूल अप्रामाणिक एवं भ्रांत है तुलसी दल से शिव पूजन की विधि में शास्त्र वचन प्रमाण है तुलसी दल करोति दलमात्र शिवाचन समुद्र शिवलोक केवल के तुलसी दल से भी जो शिवार्चन करता है वह अपनी इक्कीस पीढ़ियों को तार करके स्वयं शिवलोक में महिमान्वित होता है तुलसी मंजरी कुहरा संशय तुलसी मंजरी से जो हरि एवं हर का पूजन करता है वह पुनः माता के गर्भ में नहीं आता है मुक्त हो ही जाता है इसमें संदेह नहीं है इन दोनों श्लोकों से सिद्ध होता है कि तुलसी शिवजी को चढ़ाना शास्त्र विहित है संका शिवलिंग पूजन में स्त्रियों का अधिकार है या नहीं है समाधान इस शंका का समाधान भी स्मृति पुराणों के वचनों एवं सदाचार से हो जाता है शास्त्र में अनेकों वचन स्त्रियों का शिवलिंग पूजन में अधिकार सिद्ध करते हैं स्त्रियों के शिव पूजन विषयक अधिकार को सिद्ध करने वाले कुछ शास्त्र वचन इस प्रकार है मृण्म लिंगम अर्चम लक्ष्मी प्रयत्न जाता सौभाग्य सम्पन्ना महादेव प्रसादत पूर्व काल में लक्ष्मी जी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके महादेव की कृपा से सौभाग्यवती हुई प्रसवो जायते शिव पूजनम सम्नित्यं जिस स्त्री को प्रसव हुआ हो उसे दस दिन तक शिव का पूजन दशाते तो कृत् स्नान यथा शिवलिंगाचनम कार्यम दिज स्त्री दिज प्रसव के दस दिन के बाद स्नान आदि से शुद्ध होकर शिवलिंग का पूजन ब्रिज स्त्री को द्विजों के समान ही करना चाहिए इन वचनों प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि द्विज स्त्रियों को शुद्ध मासिक एवं प्रसों से भिन्न अवस्था में पूजन करना चाहिए शिव पूजन में सभी वर्णों एवं आश्रमों का अधिकार शास्त्र सिद्ध है पूर्वोक्त दो श्लोक सभी स्त्रियों का शिव पूजन में अधिकार सिद्ध करते हैं शिष्टों के आचरण पर दृष्टिपात करने से भी यह ज्ञात होता है कि पुरुषों के समान स्त्रियां भी शिवलिंग पूजन करती रही हैं इंदौर की महारानी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सदा शिवाचन करती थी और शिवलिंग को हाथ में रख ही न्याय विवाद का निर्णय भी करती थी शिवादेश थी शंकाचार शिव नैवेद्य ग्राह्य है अथवा नहीं एक बड़ी भ्रांति शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में है कि शिव नैवेद्य निर्माल होता है इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए उसमें प्रमाण भी दिए जाते हैं कि शिव नैवेद्य अग्राह्य है अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम पुराण अनाह मम नैवेद्यम पत्र पुष्प फलम जलमेद्य सकल पूप एवंक्षिपे पद्मुराणेश्ति विसर्जित दिवस गंधपुष्प निवेदनम तिजीयाद वर्ज वस्थ विभूषण अर्पय्वा ते भूय्चंदेश धारा धाराषण्य गोरत्न युक्त वाक्यों का भावार्थ है कि शिवलिंग में समर्पित पत्र पुष्प फल जल एवं नैवेद्य अग्राह्य है केवल भूमि वस्त्र आभूषण सोना चांदी तांबा आदि को छोड़कर सभी फल जलादि निर्माल्य है उसे कुएं में डाल देना चाहिए शिव निर्माल में चंडेश का अधिकार है अतः चंडेश को निवेदित कर देवे इस प्रकार कुछ वाक्यों से स्थान विशेष में शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु फल जल नैवेद्य आदि के निशेष को भ्रांत लोग सर्वत्र लागू करने लगते हैं और स्वयंभू आदि सभी लिंगों में चढ़े पत्र पुष्प फल जल नैवेद्य को भी अग्राह्य कहकर श्रद्धालुजनों को भ्रांति में डाल देते हैं समाधान विधि निषेध की एक शास्त्रीय व्यवस्था होती है विधि निषेध देश, काल, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं क्योंकि वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कोई कर्म एक के लिए विहित होता है तो वही कर्म दूसरे के लिए निषिद्ध होता है सभी के लिए सबकर्म धर्म नहीं होते हैं गृहस्थ आश्रम में जो कर्म धर्म है वही कर्म संन्यास आश्रम में अधर्म हो जाता है इस तरह धर्म भी विशेष कुछ व्यक्तियों के लिए एवं सामान्य सबके लिए होते हैं शिव निर्मल एवं शिव नैवेद्य की ग्राह्या ग्राह्यता के विषय में भी व्यवस्था है वह व्यवस्था इस प्रकार है शिव दीक्षान भक्तो महाप्रसाद संजय सर्वेशाप लिंगा नाम नैवेद्यम भक्त शुभम जो लोग शिव दीक्षा से युक्त है उन्हें सभी लिंगों का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए शिव मंत्र से दीक्षित साधक भक्तों के लिए शिव नैवेद्य महाप्रसाद है इस विषय को अधिक जानना हो तो शिव पुराण की विदेश्वर संहिता का बाईसवा अध्याय देखना चाहिए जहाँ शिव नैवेद्य ग्रहण की प्रशंसा की गई है दृष्ट्या शिव नैवेद्यम या पापा दूरत भुक्त शिव नैवेद्य पुण्या शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं तथा नैवेद्य भक्षण से करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं हजारों अरब जाग करने की कोई अपेक्षा नहीं है शिव नैवेद्य के भक्षण से ही शिव की प्राप्ति हो जाती है आगतम शिव नैवेद्यम बृहत्व शिविर बुदा अक्षणीय प्रयत्न शिवस्मरण पूर्वक प्राप्त शिव नैवेद्य को भावपूर्वक शिव से स्पर्श करते हुए शिवस्मरण करते हुए ग्रहण करना चाहिए न शिव नैवेद्य ग्रहणोच्छा प्रजाते नरक ध्रुव जिसकी शिव नैवेद्य को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती वह मनुष्य बड़ा पापी होता है और निश्चित ही नरकगामी होता है इस प्रथम व्यवस्था के अनुसार शिव भक्तों को अर्थात शैवी दीक्षा वालों को सभी लिंगों के नैवेद्यों का भक्षण करना चाहिए ऐसी विधि है अन्य देवों की दीक्षा वालों के लिए व्यवस्था है कि वे स्वयंभूलिंग बाणलिंग आदि कुछ ही लिंगों का नैवेद्य लेवे या सालिग्राम के स्पर्श पूर्वक सभी लिंगों का नैवेद्य लेवे क्योंकि चंडाधिकार वाले लिंगों की नैवेद्य भक्षण में सभी लोगों का अधिकार नहीं है चंडाधिकारो यस्ती तदव्यम न इस श्लोक में मानव शब्द का अर्थ संकुचित करके शिव भक्तों से भिन्न मानव ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, ऐसा न करने पर पर अर्थात मानव पद से से सभी मानवों का ग्रहण करने पर अधोर वचन विरोध होगा। शिव परीक्षा भक्तों महाप्रसाद संज्ञकम् संजकमेशान ये शुभम शिवपुराण इन वाक्यों से सैवी दीक्षा वालों को सभी शिवलिंगों को समर्पित नैवेद्य को महाप्रसाद समझकर अवश्य भक्षण करना चाहिए ऐसा कहा गया है अतः पूर्वोक्त चंडाधिकार वाले श्लोक तद भोग न मानव है मे मानव पद का अर्थ शैवी दीक्षा रहित मानव करना ही उचित है मदीय भुक्त पादां पादाम जलम धर्म अर्थं पुराण भगवान शिव कहते हैं कि मुझे भोग लगाए हुए नैवेद्य मेरे चरणों तक पुण्य और जल को श्रद्धा से ग्रहण करने वाले भक्त को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं अब प्रश्न होता है कि चंडाधिकार कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है बाण लिंगे च बाणलिंगे चोहे चुद्धलिंगे स्वयं भुवे प्रतिमासुचर्वासु न चंडोधि भवे पुराण लिंगे स्वायं भुवे बाणे रत्नजीरस निर्मते सिद्ध प्रतिष्ठाधीर्भव निर्णय सिंधु उपर्युक्त वाक्यों का तात्पर्य यही है कि वाणलिंग नर्मदेश्वर धातु निर्मित लिंग पारद लिंग, पारदलिंग लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग सिद्ध महापुरुषों द्वारा प्रतिष्ठापित लिंग तथा सभी प्रतिमाओं मूर्ति विग्रहों में ठंडाधिकार नहीं होता है इनसे भिन्न साधारण लोगों द्वारा रचित मिट्टी पत्थर के लिंगों में ठंडाधिकार होता है उन पर चढ़े पत्र पुष्प एवं नैवेद्य को शैवी दीक्षा रित मानवों को शाल से स्पर्श कराए बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए अथवा सभी शिव नैवेद्य सभी के लिए ग्राह्य हो सकता है यदि वह लिंग के ऊपर न चढ़ाया गया हो अपितु सामने रखकर भोग लगाया गया हो लिंगो परिचय यद्रव्यम तदग्राह्य मुनेश्वराह पवित्रम चेयिंग शास्त्रों से यही सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति प्रकार निषेध विचार किए बिना सामान्यतः तो शिव नैवेद्य भक्षण का निषेध करता है वह स्वयं तो पाप का भागी होता ही है औरों को भी पाप का भागी बनाता है क्योंकि शास्त्रों में शिव प्रसाद ग्रहण करने की विधि है विहित का अनुष्ठान न करने से पाप होता है पाप का फल दुख एवं नरक होता है अतः श्रद्धालुजनों को शिवार द्रव्य को प्रसाद रूप में अवश्य ग्रहण करना चाहिए अन्यथा बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा शिव नैवेद्य ग्रहण इच्छा प्रजातेरिष्ठ नरक जातव शिवभक्तों के लिए शिव पूजन के बाद शिव नैवेद्य ग्रहण करना भी पूजा का उत्तरांग ही है शिव नैवेद्य का ग्रहण करने से पूजा सर्वांग पूर्ण नहीं होती अंगहीन अधूरी रह जाती है अतः शिव भक्तों को शिव नैवेद्य अवश्य लेना चाहिए अन्य देवों के भक्तों को भी बाणादि लिंगों शिव प्रतिमाओं पर चढ़ाया गया तथा लिंग को स्पर्श न करा के ाम चढ़ाया गया सभी लिंगों का प्रसाद अवश्य लेना चाहिए